परिग्रह आया था त्याग कर दिया है जिसमें सभी परिग्रह का त्याग कर दिया है परिग्रह का छोटा संग्रह सभी परिग्रह के त्याग करने वाले की शरीर स्थिति के हेतु अन्नादे परिग्रह स्वभाव अन्नादी संग्रह का अभाव होने से दोबारा देखेंगे परिग्रह का त्याग करने वाले सन्यासी सन्यासी के के शरीर शरीर स्थिति स्थिति का हेतु, हेतु की संदि संग्रह का अभाव होने से शरीर स्थिति का हेतु मतलब शरीर निर्वाय का हेतु क्या है आदि से वस्त्र अन्य वस्त्र औषध, तो शरीर निर्वाय का हेतु क्या होता है अन्न वस्त्र होता है औषध होती है तो जब किसने सभी परिग्रह का त्याग कर दिया है तो अन्य वस्त्र संग्रह रहेगा पास में हाँ उनकी लगाएंगे सभी परिग्रह का त्याग करने वाले यति की शरीर स्थिति का हेतु अन्य आदि संग्रह का अभाव होने से स्वयं तो पास में कोई संग्रह है नहीं अच्छा और वो यति है तो क्या वो खेती करेगा कमाएगा क्या तो क्या होगा लेकिन शरीर स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा याचना आदिना याचना मतलब मांगना हाँ याचना आदि के द्वारा शरीर की स्थिति करना प्राप्त होने पर शरीर की स्थिति करना प्राप्त होने पर अच्छा और नौ तो मतलब काम तो नहीं कर सकता है ना तो नाचना आदि से क्या दे सकते हैं है तो याचना ही रहती है क्योंकि हाँ बताएंगे अब देखेंगे पंक्ति हाँ सेवाचना के द्वारा सेवा करके लेना है हाँ याचना आदि के द्वारा शरीर स्थिति करना प्राप्त होने पर पंक्ति लगेगी सभी परिग्रह का त्याग करने वाले की शरीर स्थिति का हेतु अन्नादे परिग्रह स्वभा के, के संग्रह का हाँ अन्न आदि के संग्रह का अभाव होने से याचना आदि के द्वारा शरीर याचना और सेवा सेवा करके कुछ लेना नौकरी करके लेना प्रसंगानुसार लेना पड़ेगा याचना आदि के द्वारा शरीर स्मृति करना प्राप्त होने पर अब ये बोधअह स्मृति का एक वचन है अयाचितम अयाचितम का ख्याल बिना याचना ये सन्यासी के प्रकरण की स्मृति है तो कैसे लेना चाहिए अयाचितम बिना मांगे जो मिले बिना मांगे जो भिक्षा मिल जाए और असंकल करते हैं बिना संकल्प के बिना संकल्प के अच्छा संकल्प मांगे नहीं कोई सोचे मन से संकल्प करेंगे ऐसा हमको भगवान दे देंगे मल से संकल्प भी नहीं करना है उस का बिना संकल्प किए के असंकलिप्तम उपन्नम यदयादया और आयाच, आयाचितम भी आ चुका है ना पहले तो यदि का अर्थ होगा बिना इच्छा के उपन्नम का अर्थ होता है प्राप्त अयाचितम उपन्नम उस, उस पन्नम और यदया उपन्नम बिना मांगे प्राप्त हुई और बिना संकल्प के प्राप्त हुआ और बिना इच्छा के प्राप्त हुआ इस प्रकार जो भिक्षा मिल जाए उससे क्या आएगी जीवन निर्वाह करना चाहिए ठीक है आप बिना इच्छा के ये तो बहुत है ना भूख लगने पर भी मांगना नहीं है अब यदि कोई दे दे तो खा लेना नहीं संतोष करना ये बहुत अच्छी बात है वैसे मांगने का भी विधान है शास्त्र में पांच सात घरों से भिक्षा मांगने का विधान है तो देखो इसको लगा देखो उस दुबार अर्थ लगाएंगे आप इसका ठीक है जो अर्थ किया यही ठीक है अब देखेंगे बिना मान्य प्राप्त और बिना संकल्प के प्राप्त और बिना इच्छा के प्राप्त ये पूरी स्मृति उठ नहीं है मतलब ये होगा कि ऐसे अन्य सेवा करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए ऐसे अन्य को इत्यादि वचन से ज्ञात इत्यादि वचन से क्या ज्ञात है कि इत्यादि वचन से ज्ञात यती की शरीर के स्थिति इत्यादि वचन से, से ज्ञात यति की शरीर की स्थिति के हेतु अन्नादि की, की, की प्राप्ति का साधन अन्नादि की प्राप्ति का साधन अन्नादि की प्राप्ति का साधन और वो अन्नादि की अन्नादि क्या है शरीर स्थिति का हेतु है अन्नादि क्या है और प्रसंगानुसार किसके शरीर की यति की तो इत्यादि वचन के द्वारा ज्ञात यति की शरीर के स्थिति के हेतु अन्न आदि की प्राप्ति के साधन को प्रकट करते हुए कहते हैं कौन कहते हैं भगवान कहते हैं अब ध्यान देना कि ये अब जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ को तो पंच महायज्ञ करने हैं, अग्निहोत्र करना है सब करना है तो वो क्या है कि सभी परिग्रह को त्याग देगा तो नित्य कर भो पाएंगे तो जो स्वर परिग्रह आया है ना इसीलिए शंकराचार्य यहाँ यति लगाते हैं यहाँ साधक भी उपित नहीं है साधक मात्र शंकराचार्य को अच्छा तो जो गृहस्थ है वो तो क्या है कि सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करेगा तो उसके वैदिक कर्म संपन्न नहीं।, नहीं हो सकते हैं उसको तो, तो सब रखना पड़ता है इतना जरूर है कि गृहस्थ का त्याग होना चाहिए अंदर से और सन्यासी का त्याग होना चाहिए अंदर बाहर दोनों हो से है ना गृहस्थ का अंदर से त्याग आसक्ति किसी में नहीं और सन्यासी का अंदर बाहर दोनों ओर से त्याग होना चाहिए यही अंतर है तो यहाँ पर जो है ना ये वही सन्यासी ही भाष्यकार को लेना है और वो धन स्मृति भी उसी प्रसंग है ठीक है हाँ क्योंकि आगे जो है ना तो इसवे में आएगा यज्ञ या आचर्चा यज्ञ का आचरण करने वाला और फिर वहां जो कर्म त्याग नहीं किया है वो भेजते है आगे ये सन्यासी ही लेना वास्तुकार को ये शंकराचार्य ने ऐसा लिया है दूसरे टीकाकार तो साधा अर्ष कर करते हैं और ये ये जो है सन्यासी अर्थ करते हैं तो अब अपना अपना जैसा जिसको समझ में आया अच्छा आया ये भी अच्छा अर्थ तो इन्होंने यही किया है शंकर वास्तविक साधु सन्यासी है तो उसको प्रकट करते हुए कहते हैं हाँ सब कुछ याद कर दिया है अब फिर कैसे जीवन निर्वाह करें, तो भगवान बताते देखे। तो करेंगे दे। देखेंगे यदृक्षा लाभ संतुष्ट द्वंगातीत विमत्तर सम ना निबद्धते यदि यदक्षा लाभ संतुष्ट इसका अर्थ है बिना बिना मांगे मांगे हुए, प्राप्त की पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला बिना मांगे या बिना मांगे प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला बिना मांगे जो मिल जाए ना उसी से संतुष्ट रहने वाला मांगना अच्छा नहीं है वस्त्र फट जाए मांगना नहीं करी से किसी को शरमाएगी आपको देखकर आपको शरीर आरोप डाल दे तो ले लेना कहना नहीं अपने को क्या शर्म करना है दूसरे को शरमाए तो दे देगा कपड़ा तो ऐसा तो ये बिना मांगे हुए क्या बिना मांगे प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला द्वंद से रहते तथा बैठ से रहित करा यदि निबद्ध थे कर्म करके भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है कर्म करके भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है बिना मांगे प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला ध्वो से रहित दंडों से रहित का मतलब है कि दंडों से विचलित न होने वाला दंडों से विचलित न होने वाला वैर रहित सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला साधक या कर्म कृत कर, करने पर भी या कृतवाकर्ष ने किया है की कि भिक्षाटन कर, करने पर भी भिषाटन नहीं बनता है, है नन्यासी का तो प्रसंग है तभी तो कृतवाकर्ष भिछाटन कृत्भाष्यकार ने किया है देखे मेरा भी दे तो आएगा देखो पाठ यद इच्छा लाभ संतुष्ट इसको समझाते हैं आप लाभ यदि इच्छा क्षा लाभा का क्या हुआ लाभा बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ यहाँ लाभा का अर्थ जो है न लभ्यमान पदार्थ लाभा का क्या है हाँ प्राप्त होने वाला पदार्थ ये मतलब है अपराधिक अर्थ में नहीं है लाभ सबसे ये तो बिना मांगे बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ अपराधित का क्या अपराधित तो उपनता लाभा का क्या थे बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ इसे कहेंगे ये यदा लाभ तीन संतुष्टा तो बिना मांगे प्राप्त होने वाले पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला संतुष्ट है? हाँ। हाँ। और कैसे तो बताते हैं संज्ञात अलम प्रत्यय उसको जिसको अलम बुद्धि ऐसी हो जाए संज्ञात मतलब हो गई है क्या अलम प्रत्यय से अलम बुद्धि बिना मांगे आपको जो भी थोड़ी सी वस्तु मिल जाए तो अलम बुद्धि हो जाए यहाँ पर्याप्त भाव आ जाए अंदर पर्याप्त है ये नहीं और चाहिए और चाहिए तृप्ति ही ना हो ऐसी बात नहीं है हाँ मतलब अलम प्रत्यय अलम बुद्धि तो पर्याप्त है पर्याप्त है बुद्धि को क्या कहेंगे अलम बुद्धि भूख लगी है थोड़ा सा पर्याप्त प्रत्यय ऐसा होना चाहिए संजात अलम प्रत्यय है ये दृक्षालाभ संतुष्टा हो गया और द्विंदा ती, तीता को समझेंगे यहाँ द्वंद् ही पार्ट है द्वंद्व ही तृतियां है ना ठीक है हमारे में द्वो ऐसा किया था नहीं द्वंद ही तृया तृतिया को सुनाद ही के साथ उनमें करना है हाँ तृतीयात बनाइए द्वन्द् पीता के आगे जो लिखा है ना क्या लिखा है द्वंद्व उसको द्वंद्व ही करिए हाँ समान विभक्ति वालों का एक साथ उनमें होता है सुधार लो आपका ठीक है क्या ठीक है तो लगाइए शीत उष्णादी द्वंदो से पीड़ित होने पर भी हंडमाना है न शीत उष्णादी द्वंदों से सताए जाने पर भी या पीड़ित किया जाने पर भी शीत उष्णि द्वंदों से पीड़ित किया जाने पर भी अभिषण चित्त विषादरित चित्त वाला व्यक्ति द्वंदा चित कहा जाता है लग जाएगा क्या शीत उष्णादी द्वंदों से पीड़ित किया जाने पर भी शीत उष्णादि द्वंद उसको पीड़ा पहुँचाते हैं शीत आदि द्वंद्व उसको पीड़ा पहुँचाते हैं इससे पीड़ा पहुँचाने होने पर भी विषाद रहित चित्त वाला कैसा आ, मन में कोई विषाद ना आए मन में कोई खिन्नता ना आए ऐसा शीत उष्ण आदि द्वंद्व से पीड़ा पहुँचाए जाने पर भी या सखाए जाने पर भी विषाद रहित चित्त वाले व्यक्ति को द्वंदातीत कहते हैं शीत उष्ण तो व्यित करते है तो चित्त में कोई विषाद न हो खिन्नता न हो ऐसा अब देखे जो विमस्त विगत बताते हैं विघता मत्सरा विघता करता और मसरा का क्या होता है तो विगत मसरा करते भाष्यकार करते हैं निर्भय बुद्धि वाला मतलब वैर रहित बुद्धि वाला जिसकी बुद्धि में वैर किसी के प्रति वो बैर नहीं होना चाहिए किसी के प्रति समाहा समाकर् देखेंगे तुल्लु यदि सिद्धौ असिद्धौ क्या ज रिक्चा लाभ तो उसका श्लोक का शब्द है ना बिना मांगे हुए पदार्थ की सिद्धि करते प्राप्ति सिद्धि का क्या है बिना मांगे हुए पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान रहने वाला बिना मांगे हुए पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान मतलब तो कुछ नहीं है मांगते कुछ नहीं मेरी किसी ने दे दिया तो ठीक है न दे दिया तू तो भी ठीक है ऐसा हाँ इसमें खिन्नता नहीं गया आज कुछ मिला नहीं मन में घेर हो गया तो अच्छी बात क्या बिना मांगे हुए पदार्थ प्राप्ति और अप्राप्ति में समान रहने वाला ठीक है यह एवं मूटा यती जो ऐसा नती है यती कन्दु हम बताएंगे कहाँ करना है यह जो जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु अन्नादि की के लाभ और अनाभ में लाभ हो दो सिद्धौ लाभ अलाभ कर रहे हैं वास्तव ठीक है सिद्धि गर्थ लाभ असिद्धि का क्या अलाभ हाँ। जो इस प्रकार शरीर स्थिति के, अन्नादी के सरीर हेतु अन्नादि के शरीर स्थिति तो अन्नादे शरीर स्थिति के हेतु या शरीर निर्वाह के हेतु अन्नादी की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान है ठीक है प्राप्ति अपराप्ति में समान है अर्थात हर्ष विकास से रहित है प्राप्ति होने से हर्ष में ही हो और अप्राप्ति में विशाल न हो हाँ। प्राप्ति अप्राप्ति में समान है अर्थात हर्ष विशाल भिसा, से रहित है और पूर्व के प्रसंग से उसको मिला रहे हैं कर्म आदि में अकर्म आदि देखने वाला जब कर्म में अकर्म देखने वाला और कर्म में कर्म देखने वाला और क्या है यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठा यथाभूत आत्मा के ज्ञान में यथाभूत आत्मा के ज्ञान में स्थित आत्मज्ञान ज्ञान निश्चित अर्थ होता है आत्म ज्ञान में लगा हुआ आत्म में हाँ यथाभूत आत्मा का अर्थ आत्मा की अथार स्वरूप यथाभूत आत्मा का क्या है आत्मा का था था, था था था। तो आत्मा के अथार स्वरूप के ज्ञान में लगा हुआ अच्छा और ठीक है और ये क्या था इसमें बताया है कर्मादिकर्मादिधर थी ठीक है और ये, ये देखेंगे यह आत्मा की के ज्ञान में लगा हुआ यथाभूत आत्म निश्चित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए या शरीर स्थिति प्रयोजन के लिए शरीर आदि निर्वर्तन आदि कर्मी शरीर आदि से संपन्न होने वाले आदि कर्म में भिक्षाटन आदि कर्म में। कर्म में या भिक्षाटन आदि कर्म होटन आदि कर्म आदि कर्म होने पर। और विचातन का ऐसा शरीर इसके मात्र प्रयोजन के लिए अधिक नहीं शरीर इसकी मात्र प्रयोजन के लिए शरीर आदि से होने वाले विखाटन आदि कर्मों के होने आरोप गुना गुणेश वर्तन थे गुण ही गुणों में हो रहे हैं आम चिंतित करूँ यो ना मैं कुछ करता ही नहीं मैं कुछ ही? करता ही नहीं गुण कौन है ये आपका शरीर इंद्री गुणों का कार्य होने ऐसी गुण है मतलब इसे जा रहे हैं ना रास्ते में तो कौन जा रहा है पैर जा रहे हैं और पैर भी क्या है की त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है गुणों का कार्य उनमें से गुण है और किसपे जा रहे हैं पृथ्वी में तो पृथ्वी गुण है गुण ही गुणों में प्रभु हो रहे हैं भोजन कर रहे हैं ये भोजन है। है? भी, भी, भी, भी रोटी दाल भी क्या है गुण है और मुख भी है? है क्या है, है। तो ऐसा तो अपने कुछ अकर्था भाव हमेशा रहना तो देखना गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार सदा एवं सदा परि संपी क्षण इस प्रकार सदा विचार करने वाला है इस प्रकार सदा इस प्रकार सदा विचार करने वाला यति यति पहले लिखा है ना हुआ यति को ये ले आएंगे हुआ ऐसा ठीक है विचार करने वाला यति आत्मा में कर्तृत्व का अभाव को देखते हुए आत्मा में कर्त क्या है इस प्रकार सदा विचार करने वाला तथा आत्मा में कर्तृत्व का अभाव देखने वाला हुआ व्यक्ति यकी यहाँ भी ला सकते हैं ठीक है सदा विचार करने वाला आत्मा में कर्तृत्व का अभाव देखने वाला हुआ व्यक्ति भिक्षाटन आदि कम चिंतित कर्म न करोटी विच्छा भिच्छाटन आदि कोई कर्म नहीं करता है तो नहीं करता ये क्यों कहा क्योंकि आया ना हाँ तो समझता प्रसन्नुसार ज्ञान आदि कर्माना ज्ञान रूप अग्नि ऐसी सभी कर्म उसके हो गए हैं तो इसलिए कुछ नहीं करता है फिर अपने को समझता है ये भी कुछ नहीं करता है कि आत्मा के आत्मा में करतृत्व के अभाव को देखने वाला वो व्यक्ति भी कुछ भी करने नहीं करता है तो इस स्पष्ट है ये यहाँ पर हो गया अब और आगे बताते हैं अभी इसका व्याख्यान रह गया फिर तो आप ही इसका व्याख्यान देखेंगे लोक व्यवहार सामान्य दर्शन गयी किन्तु लौकिक मनुष्यों के द्वारा या सांसारिक मनुष्यों के द्वारा लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखने के कारण देखेंगे सामान्य मनुष्य जो ऐसा महापुरुष है जिसकी जिसकी स्थिति का भी वर्णन आया है कि बिना मांगे हुए पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला है दोनों से पीड़ित नहीं होता है हाँ, निर्भय व्यक्ति है और बिना मांगे पदार्थ की प्राप्ति और प्राप्ति में समान रहने वाला है तो वैसा जो व्यक्ति कुछ करते हुए भी नहीं कर रहा है तो सामान्य लोग क्या समझते हैं कि वो भी लोक व्यवहार करता है वो भी भोजन करता है वो भी स्नान करता है तो कुमती लगाना तू लौकिक लौकिक मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से दिखाई देता है वो भी वो सिखाते पीते चलते दिखाई देता है ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण आरोपित करत होने पर इसे दोबारा लगाना किंतु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम ऐसी तू पहले कर लेने। किंतु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण सांसारिक मनुष्यों के द्वारा उसका आरोपित करत होने पर सांसारिक से क्या है की उसके कर्तृत्व का आरोप करते हैं कि ये व्यक्ति भिक्षा कर रहा है ये व्यक्ति चल रहा है ये व्यक्ति स्नान कर रहा है तो वो जो ये सांसारिक से क्या करते हैं उसके कर्तृत्व का आरोप करते हैं तो आरोपित कर्तव के कारण लोग कहते हैं की भिक्षाटन आदि कर रहा है कंपी तो देखेंगे किन्तु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण लौकिक मनुष्यों के द्वारा आरोपित कर्तित्व होने पर या लौकिक मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी का आरोपित करत्य होने पर तो लौकिक मनुष्यों के द्वारा आरोपित कर्तित्व क्यों होता है या लौकिक मनुष्य का आरोप क्यों करते हैं क्योंकि लोक व्यवहार सामान्य रूप से उठता भी देखा जाता है पंक्ति लगाएंगे किन्तु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण लौकिक मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी का आरोपित करत होने पर विच्छाटन आदि कर्मो में ज्ञानी करता होता है भिक्षाटन आदि करो में ज्ञानी होता है और उस पर लेकर के, ले के कर्ता कहा जाता है और ज्ञानी का अनुभव क्या है तू शास्त्र प्रमाण जन के नुभम अकर्ता है किंतु शास्त्र प्रमाण से जन अपने अनुभव के द्वारा ज्ञानी को अकड़ता है उसको तो यही लगेगा मैं कुछ नहीं करता है ना किंतु शास्त्र प्रमाण जन अपने अनुभव द्वारा वह अकरता ही है एवं इस प्रकार वह दूसरो के द्वारा आरोपित कर्तित्व वाला इस प्रकार वह कैसा है अध्यारोपी तो आरोपी एक ही कि वह दूसरे के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए विच्छाटन आदि कर्म को कर कर कौन से कर्म को करके विचाटन आदि कर्म को आदि स्नान विचाटन आदि कर्म को करके विच्छाटन आदि कर्म को करके भी न निबद्धते कृष्ण न निबद्धते है ना तो विच्छाटन आदि कर्म ले रहे सब कर्म नहीं ले रहेगा क्योंकि यती का ही इनको सूत्र संघ मान्य है है ना दूसरे के द्वारा आरोपित करतृत्व वाला दूसरे के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला शरीर हदी मात्र के लिए विख्याटन आदि कर्म को करने पर भी नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है तो देखो यहाँ बात बताते हैं कि बंद हेतु तो कर्मणा हेतु कस्ते यहाँ बंद हेतु तो कर कार्य कार कस्ते या बंधन कारक हेतु तो के सहित क्योंकि नदते है न नहीं बनता है क्यों नहीं है तो बताते हैं क्योंकि ज्ञाने बिना है ना क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हेतु सहित बंधन कारक कर्म दग्ध हो चुके हैं बंधु कर थे बंधन कारक क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हेतु सहित बंधन कारक कर्म दृढ़ हो रहे हैं है कर्म का हेतु क्या है अभिज्ञा कर्म का हेतु क्या है तो हेतु सहित कर्म दग हो गए हैं मतलब उसकी अभिज्ञा सहित कर्म दग्द हो गयी है क्योंकि ज्ञानी के द्वारा हेतु सहित बंधन कारक में दर्द हो गए हैं इसलिए मनु क्योंकि से सब कर्म तो पहले वाले और आगे वो में होता नहीं उक उक्त उक्त है यह उक्त अर्थ यह उक्त अर्थ का अनुवाद भी है ऐसा कर् यह कौन कृप्वा निबद्ध के यहाँ कृप्वा अपनी नानी बद यह अंश कौन सा अंश बिना से या अंश अर्थ का अनुवाद है कौन सा अर्थ है किस अर्थ का अनुवाद है जो ज्ञान आदमी दग्द कर्माणम कहा जाता है ज्ञान आदमी दग्द कर्माणम है ना तो इसका अनुवाद है ज्ञान आदमी दग्द कर्माणम से जो कहा गया है वही यहाँ पर कहा जा रहा है अनुवाद समझते हैं जिसको पहले कहा गया उसका अपना कथन करना ज्ञान अग्निम से बोल दिया गया काम कर्म से ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्म दग हो गए हैं वही बात यहाँ पर आगे क्यों नहीं फसता है क्यों नहीं बन बनता है ज्ञान सभी कर्म दग्द हो जाते हैं तो उसका विवाद है फमकी लग जायेगी करूँ खला संगम इसी अनोकन ये पूर्व में आया था ना इक्कीस हुआ इक्कीस हुआ नहीं हाँ त्यवा करोला संगम करोट का थाम इसी अरे इस श्लोक के द्वारा इसका अन्वय समझो इस श्लोक के द्वारा थोड़ा नीचे आइए इसी में इस श्लोक के द्वारा क्या है इसी कर्मा बा प्रदर्शिता में क्या सुनती आगे संगम इस श्लोक के द्वारा कर्मा प्रदर्शिता कर्मा भाव कहा गया कर्मा भाव और यही शब्दों को देखो कि किस कि प्रकार कर्मण निश्चित करो इति थी कर्मण अभिप्रवृत्ता में प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ करता ही नहीं है इस प्रकार कर्म का अभाव कहा गया कर्मण अभिप्रवृता श्लोक में आया है ना कर्मण अभिप्रवृत भी नहीं सिंचित करो जैसा वही लिखा है यहाँ पर कर्म अभिप्रता अभिप्रता अभिप्रता करो दुका इस प्रकार कर्मा भाव कहा गया किस श्लोक के द्वारा कहा गया बोलो इसम इस श्लोक से द्वारा जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर जो कर्मों का आरंभ आरं करने वाला होकर जब निष्क्री ब्रह्म दर्शन ऐसी सम्पन्न होता है निष्क्री कर रहित विकार रहित ब्रह्मत्मा का दर्शन मतलब विकार रहित तो ब्रह्म को अपना आत्मा जान लेता है विकार रहित तो ब्रह्म को अपना आत्मा विकार रहित तो ब्रह्म को अपना आत्मा जानना अपना स्वरूप जानना की निश्चित ब्रह्मत्मा दर्शन से संपन्न होता है प्रदाकार है तब तब प्रकार है उसका कऊ जो सम्पन्न होता है जब निश्चित ब्रह्मत्म दर्शन से संपन्न होता है तब उसका किस्ता निश्चित ब्रह्मत्म दर्शन से ऐसी सम्पन्न का निश्चित सम्पन्न यानी के अपने या आत्मनाथ ऐसी अपना यानी के अपने कर्ता, कर्म और प्रयोजन के अभाव देखने वाला एक मिनट ट्रस्ट है ना ट्रस्ट का अंदर में बताऊँगा तब आत्मना का अपने अपने कर्म कर्ता और प्रयोजन के अभाव देखने वाले उस ज्ञानी का सख्त यहाँ ले आइए प्रियोजना दक्षिणा सस्ते अपने लो अपना कोई कर्ता नहीं है अपना कोई कर्म नहीं है और रखना कोई प्रयोजन नहीं है इस तरह अपने कर्ता कर्म और प्रयोजन के अभाव दोनों का अपने अपना कर्ता का अभाव अपने कर्म का अभाव अपने प्रयोग का कोई करता नहीं अपना कोई कर्म नहीं अपना कोई प्रियोजन नहीं अपने कर्ा कर्म और प्रयोजन का अभाव देखने वाले उस ज्ञानी का कर्म परितग प्राप्त होने पर कौन सा ज्ञानी जो निश्चित मार्गदर्शी है उसके कर्म परित्याग प्राप्त होने पर जो निश्चित मार्गदर्शन से संपन्न हो गया अपना कोई करता कर्म उपयोजन है नहीं तो कर्म का परित्याग प्राप्त हुआ तो कर्म का परित्याग प्राप्त होने आरोप कुछ कर्म संभवी किसी कारण से कर्म परित्याग असंभव होने पर इसी कारण कर्म परित्याग असम्भव होने पर पहले की तरह उस कर्म में प्रवृत्त होने पर जी वह कुछ करता ही नहीं है इस प्रकार कर्म, तो कर्म का अभाव कहा गया है ना ये जो कर्म का जो प्राप्त हुआ है कर्म का त्याग नहीं कर सकता तो लोग संग्रह के लिए कर रहा है इसके लिए कर रहा है ये सन्निप्त नहीं है ना ज्ञानी है लेकिन सन्यासी संन्यास नहीं लिया गया कर्म का परिस कर्मो का परिस्याग से नहीं हुआ इससे कर्म मैं बताए थे ना पहले पर मार्ग दर्शन से संपन्न ज्ञानी तो है ये अब देखेंगे लग दे इस प्रकार कर्म का अभाव कहा गया किसके द्वारा श्लोक के द्वारा लग जाएगा इस श्लोक के द्वारा और कर्म किसके कर्म का अभाव कहा गया किस प्रकार कहा गया तो यहाँ पर पूर्व वस्म कर्म अभुत किसके कर्मों का अभाव कहा गया तो यह प्रारंभ कर लिखा है कर्म से ठीक है जल जाए ना अब देखेंगे इस प्रकार जिसके कर्म का अभाव कहा गया इस प्रकार जिसके कर्म का अभाव अब करने पर भी नहीं करता है क्योंकि ज्ञान अग्नि के कर्म उससे दर्द हो गए न इस प्रकार जिसके कर्म का अभाव कहा गया है उसको ही उसको भी है में आसक्ति रही ज्ञान अवस्थित ज्ञान में ज्ञान में स्थित चित्त वाले गत संघर्ष कर स्थित चित्त वाले इसमें कर्मा भाव कर्म को त्याग नहीं दिया है ना तभी लिखा यज्ञ आचरता यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करने वाले यज्ञ क्या है भगवान की आराधना है नज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करने वाले ऐसे यज्ञ आचरता मुक्त समग्र कर्म प्रबुल प्रबुल थे आसक्ति रही ज्ञान में स्थित चित्त वाले तथा यज्ञ के लिए आचरण यज्ञ यज्ञ के लिए कर्म करने यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्तात्मा के यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्ता के समग्र कर्म लीन हो जाते हैं सभी कर्म लीन हो जाते हैं सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं खल, नहीं देते हैं संघर्ष मुक्तता है ना सर्वतोह नि सत्य है सब है सब और ऐसी आसक्ति से रहते सबोर से आसक्ति सब से, से रहित मनुष्य का ग क्या थे सर्वतो निवृत्त आसक्त सब ओर से आसक्ति से रहित तो ठीक है सब ओर से आसक्ति से रहते और मुक्त कार्य किया है निवृत धर्मा धर्म आदि बंधन से धर्मा धर्म आदि बंधन जिसके निवृत हो गए आदि से राघव द्वेश सब कुछ कि जिसके धर्मा धर्म आदि बंधन निवृत हो गए हैं ठीक है धर्मा धर्म आदि रूप बंधन जिसके निवृत्त हो गए है धर्म रूप बंधन धर्म रूप बंधन राघव द्वेशन सब निवृत्त हो गए हैं ज्ञान अवस्थित चेता को समझाते हैं यहाँ पर ज्ञाने एवं अवस्थितम चेता ज्ञाने ये अवस्थितम चेता है ज्ञान में चित है जिसका यहाँ चेता का चेता चेत चेता हा। चेता चेता चेता नहीं चेता चेत नहीं चेतसी को किसम बन रहा है हाँ तो वेघस पुल्लिंग है उसकी में चेता चेरसी चेता ज्ञान में नहीं ही चेत चेत चेतन कर लेंगे ज्ञान में ही स्थिर चित्त है जिसका उसे क्या कहेंगे ज्ञानावस्थित चेताह यह मनुष्य का वाचक हो गया ना इसलिए ज्ञानावस्थित चेताह पुल्लिंग रूप बना दिया यहाँ ज्ञान में स्थित चित्त वाले का और मतलब विषय में क्या बनेगा ज्ञानवस्थित किए लोक में शक्ति में है ना ज्ञानवश चेतता तत्व से ज्ञानवस्थित चेत यज्ञ के लिए यज्ञ कर है यज्ञ निवृत्ति यज्ञ निवृत्ति अर्थ हम मतलब यज्ञ का संपादन करने के लिए यज्ञ को, के लिए। को करने के लिए यज्ञ को संपन्न करने के लिए और करते है निर्वर्त यज्ञ को संपन्न करने के लिए कर्म का आचरण करने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्त के मुक्त आया है ना मुक्त मुक्त के अन्वय का क्रम है गज्ञा आचरता मुक्त समग्रम कर्म प्रबल के लिए आचरण करना है ना ये संस्था नहीं है नो बीखन आदि जहाँ पर आया था वास्तविक अनुसार यज्ञ है उसका अब ध्यान देना यज्ञ आय यज्ञ सम्पन्न करने के लिए कर्म का आचरण करने वाले ज्ञाने के कर्म समग्रम समझाते हैं स अग्रण वर्षते सह सग्रत इस अग्र के साथ रहता इसलिए समग्र कहलाता है अग्रण का अग्रण का क्या होता है फल के साथ होता है इसलिए क्या कहते हैं समग्र फल के साथ कौन होता है कर्म इसलिए कर्म को क्या कहते हैं फल नहीं समग्र जो अग्र के साथ रहेगा उसे समग्र कहेंगे अग्रता फल और फल के साथ कौन रहता कर्म तो कर्म को क्या कहेंगे समग्र समग्र का प्यार्थ होगा फल सहित कर्म क्या समग्रम कर्मी समग्रम इस प्रकार समग्र कौन हुआ कर्म फल के सहित कौन हुआ कर्म तब समग्रम हुआ फल के सहित कर्म प्रबलिय नष्ट हो जाता है ठीक है उसका कर्म कुछ भी बंधन कारक नहीं होगा ये कर्म किया प्राप्त था कर किसी कारण नहीं दिया तो इसका भी कर्म बंधन कारक नहीं है ये भी मुक्त है ठीक है अब देखेंगे पुनः अकस्मात कारणारिवान कर्म पुनः किस पुनः अकस्मात कारण पुनः किस कारण से किया जाने वाला कर्म अपने फल को न करते हुए अपने कार्य को न करते हुए पुनः कस्मात कारणार्थ परिणाम कर्म सुना किस कारण से किया जाने वाला कर्म अपना कार्य न करते हुए फल सहित हो जाता है या फल सहित हो जाता है लगभग सुना किस कारण से किया जाने वाला कार्य अपने कर्म सुना किस कारण से किया जाने वाला कार्य अपने कार्य का आरंभ न करते हुए उसका कार्य क्या फल देना कार्य फल देने को आरम्भ न करते हुए फल सहित नष्ट हो जाता है इस पर कहते हैं यथ ब्रह्मा कर्मे पर क्या है अर्पण द्रम्य। अर्पण ब्रह्म है अर्पण को बताया है यहाँ पर जिसके द्वारा हबीस अर्पित की जाती अग्नि में जिस साधन के द्वारा हबीस अग्नि में अर्पित की जाती उस साधन को कहते हैं अर्पण है आ, प्राण प्राण है है आ, है है ना ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म क्या में और जो अग्नि में जो हविश दिन जा रही है वो भी क्या है जिनव और ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म के द्वारा किया हुआ होम ब्रह्म के द्वारा किया हुआ होम। ब्रह्म ब्रह्म रूप अग्नि में के द्वारा किया गया होम है अग्नि भी ब्रह्म है करने वाला भी ब्रह्म है ऐसे लगाना ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म के द्वारा किया गया होम भी ब्रह्म है होम भी क्या अवधेखि ब्रम्ह कर्म समाधि तीन घंटा ब्रह्म ब्रह्म कर्मे चित्त एकाग्र ब्रम रूप में एकाग्र हुए चित्त वाले चित उस ज्ञानी के द्वारा ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र ज्ञानी के द्वारा गंतव्यम कर प्राप्त प्राप्त करने योग्य ब्रम ही है प्राप्त करने योग्य क्या है कर्म का प्रसन्न है ना तो सब कुछ ब्रह्म ही है इसलिए क्या है की फल सही उसके सभी कर्म नष्ट जाते हैं फल नहीं देते हैं ऑप्शन क्यों ब्रह्मार्पणम को देखेंगे इसको शायद भोजन तो पहले बोलते हैं ना बहुत है, हाँ हाँ. है। नीर अच्छा तो यहाँ पर ये भोजन ही हो बढ़िया है ये ब्रह्म अर्पणम अर्पणम को समझाते है क्या एन अर्पयति जिसके द्वारा अर्पित करते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं लगाइए करणेन कर् साधन जिस साधन के द्वारा ब्रह्मवेत्ता अदनु हवि अग्न हवि जिस साधन के द्वारा ब्रह्मवेत्ता व्यक्ता में हविष्य अर्पित करता है तत्ते व साधन ब्रह्म ही है वह साधन वो ब्रह्मवेत्ता है लेकिन अभी कर्मो का त्याग किसी कारण ऐसी नहीं हो रहा है अच्छा ग्रह में रहते हुए कर्मो को छोड़ना भी साफ माना ऐसा नहीं करना देखेंगे जिस साधन से ब्रह्मवेत्ता वे अग्नि में हविष अर्पित करता है उस साधन को क्या कहते हैं सत्साधना वो साधन ब्रह्म ही है ऐसा दिखता है ऐसा वो साधन ब्रह्म ही है ऐसा दिखता है या ऐसा विचार करता है ऐसा है व्यक्ति आत्म आत्मविक आत्मा के बिना उसका अभाव देखता है किसका साधन का मतलब तो ब्रह्म के बिना उसका अभाव है आत्मा के बिना उसका अभाव है तो साधन क्या श्रुप आत्मा के ब्रह्म के बिना उसका अभाव है ब्रह्म के बिना उसकी सत्ता है क्या नहीं ब्रह्म के बिना आत्मा के बिना उसका अभाव देखता है इसी सत्य का अर्थ है आत्मविकरण सत्य कि कि उसका अभाव देखता है ये तो देखना यथा तो यही है ना कि सब कुछ ब्रह्मी है ना तो ऐसे ही जो है ना व्यवहार में ऐसा सब ऐसे तो विचार ब्रह्म होता है यथा सुक्ति का आया अभाव पर जैसे सुक्ति में रजत का अभाव है जैसे सुक्ति में रजत का अभाव देखता है अब लगाएंगे यहाँ पर ब्रह्म अर्पणा मिति पणम इसके ब्रह्मेव अर्पणम इस वाक्य के द्वारा तद चित्र वही कहा जाता है वही अभी समझा रहे हैं जैसे सुक्तिका में रजत के अभाव को देखता है वही से वही बात ब्रह्मेवर्पणम अर्पणम इस बात से कही जाती है समझाते हैं यथा जैसे जो रजत है वो सुक्तिका ही है सुक्तिका में रजत के अभाव को देखता है इसका मतलब जो रजत है वो मतलब रजत वहां सुक्तिका से अलग है क्या इसी प्रकार से जो शुरू है, है।, है वो ब्रह्म ही है जो शुरू है वो मतलब क्या है ब्रह्म से अलग शुरू नहीं है ऐसा मतलब है ठीक है मतलब क्या है कि रजत अलग से तो नहीं है अलग से रजत समझेंगे तब तो क्या है कि वो तो झूठी हो जाएगी ना जैसे सुखिका में रजत के अभाव को देखता है वही बात ब्रह्मो अर्पणम इससे कही जाती है यथा जैसे जो र, जो रजत है वो सुक्ति का ही है इसी प्रकार समझ लेना इसी इसी प्रकार जो अर्पण है वो ब्रह्म ही है क्या जो रजत है वो सुक्ति का ही है तो जो अर्पण है वो क्या है ब्रह्म ही है अच्छा लगाएंगे ब्रह्म अर्पणम ये, दोनो ये दोनों असमस्त पद है असमस्ते पदे का समास सम रहते पदे ये दोनों समासर पद है ब्रह्म प्रथमा एक बुछ नाम से अर्पणम प्रथमा एक बुछनाथ सवर्णवीर हो गया है समास यहाँ नहीं है ये दोनों समास पद है ठीक है अब देखेंगे ब्रह्म अर्पणम हो गया अर्पण ब्रह्म में ब्रह्म हवि ही हवि ही ब्रह्म में यद अर्पण बुद्धिया गृह थे अर्पण बुद्धि से जिसके लोके यदि अर्पण बुद्धिया गृह थे लोक में जो अर्पण बुद्धि से ग्रहण किया जाता है अर्पण बुद्धि मतलब जिसको अर्पण करना है जिसको हाँ लोक में जो अर्पण बुद्धि से ग्रहण किया जाता है अर्पण बुद्धि से किसे ग्रहण किया जाता है भविष्य का अर्पण बुद्धि का अर्पण करने की बुद्धि अर्पण हाँ जो अर्पण बुद्धि से लोक में जो अर्पण बुद्धि से ग्रहण किया जाता है अश ब्रह्म विदा तद ब्रह्म यो अश्रह्म विद्या इस ब्रह्म ज्ञानी वह ब्रह्म ही है कौन अर्पण बुद्धि से जो ग्रहण नहीं नहीं एक मिनट थोड़ा भूल हो गई बताने में भाष्यकार ब्रह्मवी का आगे व्याख्यान करेंगे ये ब्रह्म ब्रह्मार्पणम का ही व्याख्यान चल रहा है ये ब्रह्म ब्रह्मार्पणम का ही नहीं, नहीं। तो अर्पण बुद्धि से किसको ग्रहण किया जाता है श्रु को हाँ वो थोड़ा भूल हो गयी यद अर्पण बुद्धिया अर्पण बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है किसे श्रु को जिससे वो डालते अर्पण करते है ना उसको श्रु कहते हैं चिम्मत सा होता है लोक में अर्पण बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है हस्त ब्रह्म विद्या सद ब्रह्म इस ब्रह्म के लिए वह ब्रह्म ही है कौन शुरू अर्पण का साधन अर्पण बुद्धि से किसे ग्रहण किया जाता है अर्पण के साधन को शुरू को आ, अस ब्रह्म विद्या के लिए वह श्रु ब्रह्म अच्छा ब्रह्म हवि देखना तथा उसी प्रकार यद हवि बुद्धिया ग्रिमाणम हवि बुद्धिया यद ग्रीमान हवीर बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है हविष बुद्धि से जिसे हाँ हविष अलग अलग होती है कहीं पर घृत होगा कहीं पर दघी होगा कहीं पर कुछ और होगा अग्निवस्त्र में पैसा तो प्रसाद की होती, दही प्रयस् दोनों हो जाते हैं तो ए, देखेंगे उसी प्रकार हविष बुद्धि से जो ग्रहण किया जाता है तद अस्त ब्रह्म वह अस्त कर्ष है इस ब्रह्मवेत्ता के लिए तद ब्रम्ह इस ब्रम्हवे के लिए वह ब्रह्म ही है कौन भविष्य हविष बुद्धि से हविष ग्रहण करेंगे हाँ इस ब्रह्म के लिए हविष ब्रह्म ही है ओम पूर्ण सोमरण सोम पूर्णमी पोनवास